प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा मन की जो उबने की आदत है उसे कैसे छोड़ें समाधान मन की उबवा जाने की जो आदत है यह बहुत अच्छी आदत है इससे घबराने की बात नहीं है यह आदत इसलिए अच्छी है कि यदि जगत में लगा हुआ मन वहां से उबे नहीं तो फिर पराम परमार्श में कैसे जाएगा उबेगा नहीं तो जगत छूटेगा कैसे अब यदि कहो कि परमार्श मार्ग से नहीं उबना चाहिए तो यह बात ठीक है व्यक्ति को लगे कि, कि किसी स्थान के कारण उसे ऊब हो रही है तो कुछ दिन के लिए स्थान परिवर्तन भी कर सकता है ऐसी जगह रहे जहाँ का वातावरण शांत हो साधक लोगों से ही संपर्क रहे फालतू बात करने वाला कोई न दिखे अपने प्रत्येक कर्म को परमार्श से जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए भोजन बनाओ चाहे पेड़ को पानी दो यही सोचो कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ प्रत्येक कार्य में मंत्र व्याप्ति को बढ़ाओ अपने प्रत्येक क्षण का संबंध परमार्श से बनाओ ऐसा अभ्यास करने पर धीरे धीरे मन का उबना कम होता जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा जिज्ञासा संत कहते हैं कि, कि किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए निंदा करना दोष है यह तो समझ में आता है स्तुति करने में क्या हानि है समाधान संत हमारे हितैसी हैं जिन बातों को हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते उन्हें संत बताते हैं वे कहते हैं कि साधक को निंदा स्तुति से दूर रहना चाहिए इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए इसी में हमारा हित है अब जो शंका होती है कि स्तुति क्यों ना करें तो बताओ क्या तुम सर्वज्ञ हो दूसरे के विषय में तुम पूरा जान नहीं सकते फिर भी स्तुति कर देते हो कई बार व्यक्ति संबंध बनाने के लिए दूसरे की स्तुति करता है जो गुण उसमें नहीं है उसका आरोप करके भी स्तुति करते हैं कह देते हैं कि आप जैसा महात्मा आज तक कोई हुआ ही नहीं यह तो झूठ बोलना ही हुआ जो कि बहुत बड़ा दोष है साधक को यह सोचना चाहिए कि स्तुति शरीर की होगी या आत्मा की आत्मा की तो स्तुति हो नहीं सकती और जितने भी शरीर हैं सब माइक हैं माइक वस्तुओं में गुण देखना उन्हें महत्व देना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है आप कहो कि हम तो उसकी आत्मा की स्तुति कर रहे हैं तब हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही हैं इसलिए परमात्मा की ही स्तुति करो परमात्मा की स्तुति न करो ऐसा तो संत नहीं कहते व्यक्ति की स्तुति का निशेष करते हैं दूसरे के गुण दोष को दो क्यों देखना जो दृष्टि तुम्हारे लिए शास्त्र भीत है वही करो सब में परमात्मा दृष्टि करो गुण दोष दोनों बाइक है इनका वर्णन साधक को नहीं करना चाहिए शास्त्र भी कहता है अन्यस्य दोष गुणचिंतनम आशुमुक्त सेवा कथारस महो नितराम पिबत्व भागवत महात्म्य एक बात यह भी है कि तुम यदि एक व्यक्ति की स्तुति करोगे तो किसी दूसरे की निंदा का भाव अवश्य ही आएगा क्योंकि ये सापेक्ष भाव हैं साधक को सोचना चाहिए कि जगत में सब एक नाटक के समान दिखावा है यहाँ सार कुछ भी नहीं है फिर निंदा स्तुति किसकी करें